गीता तत्वचिंतन आठवां अध्याय स्वामी आत्मानंद ईशा निषद के पांचवें मंत्र में आत्मा के संबंध में कहा है तदेजति तद्नयति तद्दूरे तद्वंति के से सर्वस्य तदु सर्वस्या सेवा वह हिलता भी है और नहीं भी हिलता वह कंपनशील भी है और अकंपनशील भी वह बहुत दूर है और वह बहुत समीप भी है वह सबके अंदर है और वह सबके बाहर है। ये तो सब विरोधी गुण हैं विरोधी गुणों से युक्त करके बताया गया जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रोसेस ऑफ डायलैक्टिक्स वैतर्किक प्रणाली वेदांत की भाषा में न्याय की भाषा में इस वैतर्किक प्रणाली के माध्यम से इस गुण विषय को सामने रखने की चेष्टा की गई विज्ञान के क्षेत्र में भी यह वैतर्किक प्रणाली होती है जैसे इलेक्ट्रॉन वेव है या पॉर्टिकल है इसके संबंध में वैज्ञानिक आज तक एक मत नहीं हो सके हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वर्तन कभी कणात्मक है पॉल्टिकल के समान है और कभी तरंगात्मक है वेव के समान तो उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन का वर्तन दोनों ही प्रकार का है इसीलिए एक नया शब्द उन्होंने गढ़ दिया कि इलेक्ट्रॉन का बर्तन किस प्रकार से होता है वेविकल के समान तो वेव से वेव वेव ले लिया पार्टिकल्स के एकल ले लिया दोनों को जोड़ दिया तो एक नया शब्द बन गया वेविकल यह प्रोसेस आप डायलेक्टिक है विज्ञान के क्षेत्र में भी जहाँ पर भौतिकता है जहाँ पंच इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य जगत से ही सरोकार होता है तो वहाँ पर इस वैतर्किक प्रणाली का उपयोग किया जाता है यह तो आत्म तत्व है इतना गंभीर और इतना सूक्ष्म है यहाँ आपात विरोधी जो गुण दिखाई देते हैं उन गुणों के आधार पर आत्मा के गुणों का निर्वचन करने का प्रयास किया जाता है तो यह है निर्गुण निराकार उपासना की विधि तीसरा है सगुण साकार जिसकी चर्चा चौदहवें श्लोक में की जाएगी वहाँ मानो हम भगवान में गुण भी देखते हैं और उनका रूप भी देखते हैं हम किसी रूप के प्रशंसक हैं भक्त हैं हम उस भगवान को राम के रूप में कृष्ण के रूप में राम-कृष्ण के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में देखते हैं और देख करके उस रूप को प्रेम करते हैं हमारा मन उसमें निविष्ट होता है यह सगुण साकार है तो तीनों प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई यहाँ आठवें श्लोक में जो परम दिव्य पुरुष कहा है वह सगुण निराकार का वर्णन है साधक अभ्यास योग से युक्त होकर उस सगुण निराकार परम तत्व को प्राप्त होता है अब यह जो अभ्यास योग है इसका क्या मतलब है अभ्यास योग के संबंध में हमने पहले भी बताया था इसके दो अर्थ हैं एक अर्थ तो वह है कि बारंबार हम अपने मन को भगवान के चरणों में रखने का अभ्यास करते हैं मन भागता है उसको फिर पकड़ कर लाते हैं और पुनः भगवान के चरणों में रखते हैं यह अत्यंत उबा देने वाला प्रसंग मालूम पड़ता है पर जो इस अत्यंत उबा देने वाली प्रक्रिया से बिना उक्ताए बारंबार इसका अभ्यास करता रहता है वह इसमें सफल भी होता है आप सगुण साकार अथवा सगुण निराकार का अभ्यास कर सकते हैं अगर सगुण निराकार है तो उसमें ईश्वर के गुणों का चिंतन तो हो ही रहा है पर साथ ही आप ज्योति स्वरूप ईश्वर का चिंतन भी कर रहे हैं मन भागता है उसे फिर से लाते हैं और ज्योति के ध्यान में उसे निविष्ट करते हैं आपने मन के दो भाग बना लिए एक भाग है जो बैठा हुआ ध्यान कर रहा है चाहे रूप में चाहे ज्योति में मन के दूसरे भाग को आपने चौकीदार बनाकर कहा चौकीदार तुम इस मन पर चौकीदारी करते रहना देखना यह भागे नहीं यहाँ से हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये दोनों ही भाग जाते हैं चौकीदार भी भाग गया और जो ध्यान कर रहा था वह भी भाग गया बाद में चौकीदार को स्मरण होता है कि अरे मैं तो वहाँ चौकसी करने के लिए बैठा था और ये तो मुझे भगा कर ले गया वह फिर पकड़ कर लाता है और दोनों थोड़ी देर फिर बैठते हैं पर दो क्षण बाद फिर से भाग जाते हैं यह प्रक्रिया अत्यंत उबाऊ मालूम पड़ती है पर जब हम बारम्बार इसका अभ्यास करते हैं तब क्या होता है अभ्यास करने से हम यह देखते हैं कि मन के भागने की तीव्रता अव और, और अवधि कम हो जाती है यह अभ्यास योग का पहला तात्पर्य है जिस अभ्यास के द्वारा हम मन को सांसारिक विषयों से रमने या आसक्त होने न देकर ईश्वर के चरणों में निविष्ट कर सके वही अभ्यास योग है इस अभ्यास योग के द्वारा हम उस अवधि को बढ़ाने की चेष्टा करते हैं जिसके तहत हम अधिक से अधिक समय तक के लिए अपने मन को सांसारिक विषयों से उपरत करके प्रभु में मग्न करने की चेष्टा करते हैं